तदिन्नम ज्ञानम अनुभव तद कहने थुद थुद से पूर्व में किसका निर्णय हो गया स्मृति का इसलिए यहाँ रक्षण हो जाएगा स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव श्री स्मृति भिन्नम भी होना चाहिए और ज्ञानम भी होना चाहिए क्या कहने से घट में थी थी हो जाएगी अनुभव का लक्षण घट में कैसे रहेगा अभी आपको घट का ज्ञान नहीं ज्ञानम अनुभव कहने से घटक सद्विध द्विविध में समाज कैसे करेंगे तो धा हो जाता है संख्या से हो जाता है और ये बी यहाँ भी बी को संख्या संख्या नहीं है तो बी का विभिन्न दी दो दो दी दी से वे विधा विधा से के के लिए लिए संख्या है धा तो, तो उसी प्रकरण और वे सूत्र सद्विध पर जहाँ द्विधा त्रिधा कहते हैं वहां तो संख्या हो गया से अनुभव हो गया यथार्थ तो तो यथार्थ में कैसा समा से कहेंगे अनुभव को कहेगा यथार्थ तो यथा थात यथा शब्द का अर्थ हो जाएगा पदार्थ अनक्रम्य कुश अर्थम अव्यभाव नहीं है अव्यभाव हो गया तो नपुंस हो जाना चाहिए नहीं तो अर्थम अनिक्रम्य यथार्थम व नपुंस हो तो जाएगा यहाँ नपुंस का नहीं लिया करेंगे पदार्थ अनक्रम्य यथार्थ अर्थात अर्थ को अतिक्रमण नहीं करते अभिभाव हाँ नहीं है, नहीं है। नहीं। तो यथार्थ तो है विद्यमान अर्थ हो अर्थो ऐसे होने से वो तो अनर्थ होगा न यथ न यथार्थ है अनुभवन लक्ष्य तद भिन्नमें तद भिन्न नाम स्मृति भिन्न क्योंकि स्मृति का निरूपण हुआ आगे तद कहेंगे तो सर्वनाम पूर्व का परामर्श होता है स्मृति भिन्न स्मृति भिन्नम कहने से घटस्मृति से पटस्मृति भिन्न है तो खाली स्मृति भिन्न कहेंगे तो ये दूसरा स्मृति में चला जाएगा एक स्मृति से दूसरा स्मृति भिन्न है इसलिए है पदकृति में कहा था स्मृतिक्व अविन्न भिन्न स्मृति का अवच्छिन्न कौन हो जाएगा सकल स्मृति भिन्न यहाँ जो तदिन्नम अर्थात स्मृति भिन्नम का अर्थ स्मृत अवच्छिन्न स्मृति भिन्न यहाँ स्मृति शब्द से सफल स्मृति लेना है तथा तो स्मृति अभिलक्षण में दो अंश हो गया विशेषण क्या हुआ तदिन्न तो और विशेष ज्ञान ज्ञान कहते हैं स्मृति भिन्न विशिष्ट ज्ञानत्व अनुभव से लक्षण दो तथा विशेषण अनुपाधा ने विशेषण अगर नहीं देंगे तो स्मृत अति व्याप्त विशेषण हो गया कद भिन्न नहीं देंगे तो खाली ज्ञान करेंगे तो स्मृति में अतिव्यक्ति हो और विशेष्य अनुपाधा विशेषण है जनो ज्ञान नहीं कहेंगे तो घटा दो घटाधो अतिव्याप्ति तदारणा विशेषण विशेष उपादन अनुभव विभजते अवस्थ विभाग कौती घटस्मृति में करना है ना तो घटस्मृति में घटस्मृति ये स्मृति भिन्न है जी घटस्मृति घट भिन्न है नहीं नहीं, नहीं श्मिति है इसलिए त वहाँ घटक स्मृति नहीं ले पाएंगे क्योंकि हम स्मृति भिन्नम कहते हैं है घटक द्रव्य बनाते तो विचार किया था स्मृति तो अगर छिन्न नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है तो पटस्मृति से घट स्मृति भिन्न हो जाएगा स्मृति में कर दे यथार्थ यथार्थो अभी यथार्थ का लक्ष्मण कहते हैं और तदवती तत्प्रकार को अनुभव युभव होना चाहिए और अनुभव में दो विशेषण दिया है एक तदवती होना चाहिए और एक तत्प्रकार का होना चाहिए ये दोनों अनुभवों का विशेषण होगा। जी अभी तदप से न्याय में द्वितीय पंक्ति में दिया तत्शब्द है ना प्रकार धर्म जो प्रकार है उसको तत्शब्द से लेंगे प्रकार और अर्थात विशेषण अगर घटका यथार्थ अनुभव तो हो रहा है प्रकार क्या होगा घटक घटना घट घट तो, तो पद से लेंगे घटत अभी घटक होती है घटक होगा घट घटक तो घटत भर्थात घटे घटे घटत प्रकारों को अनुभव हो यथार्थ वो प्रकार जो भी प्रकार लेंगे वो प्रकार वाला में ही उस प्रकार की ज्ञान होना घटकोपति तो घटतो प्रकार का पटकोपति पटको प्रकार का इस प्रकार के अनुभव होगा था यथा घटको घट में घटत प्रकार का ज्ञान घटत अर्थात उसी प्रकारता वाला में उसी प्रकार का ज्ञान होना चाहिए यथा अयम घटक इतने ज्ञान यथा पटे अयम घटक इस प्रकार के कह सकते हैं ये कह दे कि यथा अयम घटक तो क्या शब्दों पर जुड़ना पड़ेगा सामने में देखाएगा पटकों और कहेगा अयम घटक तक ज्ञान हो जाएगा तो इसलिए क्या पदों पर अध्यार करना पड़ेगा यहाँ घटे घट अयम घट घटे अयम घट इसी प्रकार का ज्ञान होना चाहिए खाली कह दिया अयम घट इति ज्ञान तक हो जाएगा पटो में अयम घट इसी प्रकार की ज्ञान से असर तो नहीं होगा इसलिए घटे अयम घट इस प्रकार के ज्ञान असर से ज्ञान होगा तो अयम घट कहते हैं अर्थात आपको स्पष्ट दिवालों में भूतलों में है इसलिए और कहते हैं तो अयम घट इस प्रकार की ज्ञान होगा शैव प्रमा इति शैव इसमें पदच्छेद कैसा करेंगे सौ एवो नहीं हो पाएगा पता है ठीक है हम व्याकरण दृष्टि से सौ एवो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे नहीं। कर पाएंगे स एवो होने से आध लगेगा, लगेगा सौ के आगे विसर्ग कहाँ जाएगा लोकसाकल से यहाँ तद होना समा ऐसी कोरोना समा से उसे नहीं होगा नहीं होगा हो तो लो पसाकल्य से होगा लो पाकल्य से अष्टमों का है लोप सा कल से, से जहाँ लोप होता है तो हर फिर आगे आधगुण हो जाता है नहीं नहीं हो पाएगा तो अगर सौ के आगे हम विसर्ग का लोप करेंगे यहाँ आधगुण हो नहीं पाएगा इसलिए यहाँ सह लेना पड़ेगा तो वे प्रमा को देख करके आगे फिर की सह कैसे लिए तो उसको कहते हैं प्रमा को देख करके कितु सह लिया गया तो यहाँ पदच्छे तो सलेगा साफ करके किसका परामर्श करते हैं प्रमाण न प्रमाण वो तो विधेयक हुआ उद्देश्य कौन है किसको उद्देश्य करके साथ कहते है? बुद्धी। यहां बुद्धी हैं बुद्धि यहाँ बुद्धि क्या है शब्द अनुभव यथार्थ अनुभव को हम साफ कह करके आगे प्रमाण कहते हैं जो उद्देश्य हो गया वो पुण्लिंग हो गया यथार्थ अनुभव और विधेय और प्रमाण स्त्रीलिंग हुआ तो होने से यह विधेय के अनुसार दोनों को बीच में परामर्श करने वाला जो शब्द होता है ये उद्देश्य अनुसार भी हो सकता है विधेय अनुसार भी हो सकता है उद्देश्य हो जाएगा अनुभव अनुभव और विधेय होगा जाए तो यह विधेयक के अनुसार होता है इसके लिए है ये दृष्टान्त देते हैं शीतम यप सा जलस्य शीत यपूषक है यहां लक्ष्य अनुभव तदवती तदपति इतियत्र सप्तमी अर्थ हो सप्तमी का जो अर्थ अर्थात वो विशेष्य बनता है तदवान जो हुआ वो विशेष्य हुआ जी। तदवान में रहेगा विशेष्यत्व यही जो तदवान के आगे घी हुआ है सब तो तद्वती दिखता है यही घी हो गया विशेष्यत्व क्योंकि घी अभी हम विशेष्य के आगे घी लगाए हैं और ये विशेष में रहेगा विशेषत्व इसलिए घी का अर्थ विशेषत्व कहते हैं तदपति इतना सप्तमी अर्थ सप्तमी का अर्थ हो गया विशेषत्व विशेष में में विशेषत्व घी लगाए हैं तदप्त ऐसा नहीं कहेंगे तो विशेषत्व तो ऐसा कहें तदवत विशेषत्व तो कहना पड़ेगा अब घी नहीं गये करके तदवत विशेषत्व कही क्योंकि जी का अर्थ विशेषत्व तद, तदवत में रहेगा विशेषत्व तद्वत हो गया विशेषत्व इसलिए कहते हैं सप्तमी का अर्थ क्या है विशेषत्व क्योंकि आप तद्वत आगे जी कहते हैं तो तद्वत में तद्वत में कहने से और तद्वत नहीं उसमें जो रहता है वो कहने कौन रहता है विशेषत्व इसलिए तद्वत में ये तद्वती का अर्थ हो गया इसका अर्थ हो गया विशेष और तत्शब्द है ना प्रकारी भूतो धर्मो धर्तव्य प्रकारी भूतो क्या प्रत्यय हो गया त्रिगोष्ठी हो गए प्रकारी, प्रकारी भूतो धर्मो धर्तव्य उसको लेना चाहिए तत्शब्द दोनों तत्श दोनों तत्शब्द तथा तो अभी विशेष्य हुआ तदवत और प्रकार हुआ तथ इसलिए कहते हैं तदवत अभी अनुभवों में विशेष्य कौन हुआ तदवत और अनुभवों में प्रकार कौन हुआ अर्थात अभी हमारा अनुभव ऐसा है जिसमें विशेष्य है तदवतरी तो करने से कैसा कहेंगे अनुभवस्य तदवष्य अव तदवेश्य जिस अनुभव का अनुभवस्य अवस् अनुभवः तद विशेष अनुभव का एक विशेषण हो जाएगा तदवत विशेषको तदवत विशेष हो गया अर्थात अनुभव को हम तदवत विशेष्य कह सकते हैं और ये अनुभव का प्रकार क्या हो गया तो तत्व इसलिए हम विग्रह कहेंगे यस्य तो समस्त पद क्या हो जाएगा तत्प्रकार तत्प्रकार दे दे। तदवत विशेष्यको सी तत्प्रकार प्रकार का अनुभव जो होगा उसको यथार्थ अनुभव कहेंगे अनुभव हो गया विशेष्य उसका दो विशेषण आ गया तद्वत विशेष्य और तत्प्रकार का ऐसा जो अनुभव होगा उसको यथार्थ अनुभव कहेंगे नहीं तो तदवत विशेष का स्मृति भी हो सकता यथार्थ स्मृति जो हो तो इसलिए तदवत विशेष्य और तत्प्रकार को अनुभव होना चाहिए अनुभव विशेष्य है उसमें दो विशेषण आते हैं एक हो गया तद्वत विशेष्यक और एक हो गया और ऐसा अनुभव को कहेंगे यथार्थ अनुभव यथार्थ अनुभव से लक्ष्य में धर्म हो जाएगा उधर में घटक तो घटत्व तो कौन हो जाएगा घट घट हम तो कहेंगे घट विशेषकती घटत्व तो प्रकार तो अनुभव घट हो गया विशेष्य तो घट विशेषकत्व सती घटत्व तो प्रकारक तो अनुभव ये अनुभव का नाम क्या होगा घट अनुभव ये यथार्थम होगा रजते रजतम इति ज्ञानम अभी रजत वहां विद्यमान है और हमको ज्ञान हुआ रजतम इधम रजतम ज्ञान होने का अर्थ है कि वो ज्ञान का प्रकार है तत्व क्योंकि ज्ञान का नाम पड़ता है प्रकार के अनुसार घटत्व प्रकार का ज्ञान है तो उसको घट ज्ञान कहेंगे और विशेष्य को लेकर के वो ज्ञान को हम यथार्थ अथवा अयथार्थ ये निर्णय होगा ज्ञान का ज्ञान का नाम पड़ेगा प्रकार के अनुसार और विशेष्य को लेकर के वो यथार्थ है वो निर्मित होगा इसी प्रकार की रजते तो विशेष्य कौन है रजत हो गया और विशेष हो गया रजतम और प्रकार इदम रजतम इति ज्ञान तो ये ज्ञान में प्रकार क्या रहेगा रजत रजत तो, तो रजतत्व तो प्रकार है रजतत्व तो प्रकार का तो ज्ञान। तो प्रकार के अनुसार ज्ञान का नाम निर्णय हो गया विशेष कहते हैं रजते रजतव जो है वो रजतत्व तो बत है जी तो रजतत्व तो वत ही रजतत्व तो प्रकार का ज्ञान हो ये यथार्थ ज्ञान हो जाएगा तो इदम रजत में इस प्रकार के ज्ञान अर्थात ये ज्ञान का प्रकार को निर्णय कर देता है रजते कहकर तो के विशेष कहने से वो ज्ञान यथार्थ है यथार्थ है इस इसका निर्णय करता है रजतत्व में रजतत्व में नहीं रजत में रजते रजतत्व प्रकार का ज्ञान रजतम में रजतत्व दिखेगा तो जो ज्ञान होगा उसका प्रकार होगा रजत तभी तो रजते ज्ञान इस इसको शब्द व्यवहार करके कहेंगे तो कैसा होगा तत्व तो स्थान पर क्या लिखेंगे प्रकार शब्द का अर्थ क्या है या रज़ता। रज़ता तो। रज़ता तो। रज़ता। रज़ता। रज़ता। तो तदवती तद प्रकार का अनुभव इसको न्यायोधि में दे देते तद्वत विशेषकती तत्प्रकार का अनुभवत्व ये हुआ अभी हमको रजत इधम रजतम ज्ञान होता है अभी ये वाक्यों को कहिए तो कैसा होगा रजतः विषय शब्द कहाँ थे विशेष प्रकार क्या तद। तद क्या तो को क्या क्या होगा वहाँ रजतत्व रहेगा रजतत्व बध विशेष का यहाँ रजतत्व प्रकार यहां बद नहीं है प्रथम क्या होगा सति सति प्रकार का अनुभव होगा जो प्रकार घर धर्म होगा वो तद से लिया जाएगा विशेष में तदव है प्रकार में खाली तत्व है ये दोनों में अंतर है रचित वत क्या बोले तत्व तक पे तदव आगे क्या शब्द है विशेष तत्व सत्य जगह पे रजतत्व वत रजतत्व विशेष तत्व सती रजतवत्कार रजतत्व प्रकार का अनुभव रजतत्ववेषक सती रजतत्व प्रकार का ही आगे दिया दक्षिण पार्श्व में दिया है अत्र विशेषकत्व सती रजतत्व तो इसमें किंतु हुआ कि रजतत्व विशेषकत्व सती रजतत्व प्रकार तत्व आपको इतना मिल गया मिलने से आप कहते हैं कि लक्षण समन्वय हो गया तो हमारा लक्षण जो रजतत्व विशेष तत्व सति तत्प्रकार का अनुभव ये हो जाएगा यथार्थ अनुभव तो कहते हैं कि ये तो यहाँ समन्वय हो गया किन्तु तो ये लक्षण आपका ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं है जहाँ आपको सामने में रजत और रंग और रजत पड़ा है दो पड़े हैं रंग और रजत और हमको ज्ञान हुआ रजत और रंग पड़े हैं भी दो हमको ज्ञान भी हुआ और इस प्रकार के ज्ञान को कहते हैं समूहालंबन ज्ञान समूहालंबन ज्ञान वो ज्ञान कहते हैं जिसमें दो मुख्य विशेष्यता विशेष्य रहेंगे आगे पीछा में दिया है हम लोग देखेंगे दो मुख्य विशेष्य रहेंगे दो नहीं अनेक एकाधिक तो मुख्य विशेष्य रहेंगे तो उसको समूहालंबन ज्ञान कहा जाएगा समूह को आलम्बन करता है जो ज्ञान घट ज्ञान हुआ तो एक को आलम्बन करता है घट पटु इस प्रकार कहेंगे तो इसको कहा जाएगा समूहालंबन ज्ञान इस प्रकार के सामने में रंग रजत होने पर भी हमको ज्ञान हुआ इमे रजत रंगित तो रजत रंग में रजत रंग कहीं रजत रंग में नहीं है रंग रजत पड़ा है ज्ञान होता है इमे रजत तो इमे रजत जब कह दिया अभी ज्ञान का नाम पड़ जाएगा रजत ज्ञान और रंग ज्ञान क्योंकि जो नाम लेगा और से घट ज्ञान को इस प्रकार की जब कहेगा इमे रजत रंगे अर्थात आपको रजत का ज्ञान हो रहा है रंगों का ज्ञान हो रहा है रजत का ज्ञान हो रहा है तो प्रकारता क्या है रजत रंगों का ज्ञान हो रहा तो है तो प्रकारता रंग रंग तो आपको रजतत्व तो प्रकारता ज्ञान भी हुआ रंगत्व तो प्रकार था ज्ञान भी हुआ और वहाँ सामने में पड़ा है रंगा रजत तो जो रंग है वो रंगत्व तो बत है जो रंग है, है रंगत्वत तो रंग तो है जो रजत है वो रजत तो बत है तो आपको रंगत्व तो बद विशेषकम ऐसे भी वहाँ प्राप्त हुआ रजतत्व बोध विशेषक ये भी प्राप्त हुआ प्राप्त तो आपका चार हुआ आपको चाहिए कि रजतत्व विशेषकत्व सति रजतत्व प्रकार ये चार में वो दोनों है थे। थे। तो होने से तो आपको अभी ये यथार्थ अनुभव तो का लक्षण हो गया क्योंकि आपको चाहिए रजतत्वव प्रकार सती रजतत्व विशेषकत्व सती रजतत्व प्रकारक ये आपको मिल गया चारों में से ये दो मिल गए होने से यहाँ तो भ्रम था कि आपका लक्षण चला गया क्योंकि आपका लक्षण है रजतत्व तो बहुत विशेष करते हैं रजतत्व तो प्रकार तो मिलने से कहेंगे सस्तुआत लक्षण समन्वय हो जाएगा किन्तु भ्रमों में आपका लक्षण चला जाएगा इसको बारण करने के लिए आपको कहना पड़ेगा कि विशेष्य के द्वारा निरूपित तो होना चाहिए प्रकार अर्थात जिस विशेष में वो प्रकार दिखना चाहिए निरूपित निरूपक ये शब्द व्यवहार करेंगे तो अभी क्या हुआ हमको रंग निरूपित रजतत्व प्रकार वहा ज्ञान हो रहा है। तो हमको चाहिए था कि रजत निरूपित रजतत्व प्रकार का ये हमें नहीं मिल रहा है अगर हम निरूपित कह देंगे सब इसमें लक्षण जाएगा नहीं क्योंकि निरूपिता नहीं हो रहा है उसके द्वारा इसको आगे कहते हैं इसलिए लक्षण में क्या करना पड़ेगा तद्वन निष्ठ विशेषता निरूपित तिस्थ निष्कर्ष तदव हो गया हमारा विशेष्य और तदवध में रहेगा विशेषता इसलिए कहते हैं तदवन निष्ठ विशेषता और प्रकार कौन है तत्व प्रकार हो गया तत्व प्रकारता किस में रहेगा में इसलिए कहते हैं कि तदव निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता में प्रकारता रहना चाहिए और तद्वत में विशेषता रहना चाहिए और ये दोनों में परस्पर में निरूपित निरूपक होना चाहिए तभी जा करके हम उसको यथार्थ अनुभव कहेंगे निरुपक ये विशेष्य के द्वारा अगर ये प्रकार निरुपित हो रहा है तो निरुपक हो जाएगा विशेष्य विशेष्य के द्वारा प्रकार विशेष्य हो जाएगा निरुपक उसके द्वारा निरुपित हो जाएगा प्रकारता अर्थात हमको उसमें ये दिख रहा है तो जिसमें दिख रहा है हो जाएगा निरुपक तो विशेष जो हो जाएगा हो जाएगा निरूपक उसमें दिखेगा प्रकार प्रकार हो जाएगा निरूपित कैसे मिलेगा तो इसके आगे अभी निरूपित कह देने से जो हमको सामने में रंग रजत पड़ा था और हमको वहाँ रजत रंग ज्ञान हुआ तो वहाँ रंगत्व तो वो तो विशेष में हमको रंगत्व तो प्रकार का ज्ञान नहीं हुआ नहीं होने से हम निश्चय कर ले ये तो भ्रम है अभी निरूपित तो लक्षण कहने से ये लक्षण कह देगा ये भ्रम है ये अथार्थ ज्ञान नहीं है अभी सामने में हमारा रजत पड़ा है और हमको उसमें मतलब रंग रजत पड़ा है और हमको ज्ञान हुआ रंग रजत रंग रजत है हमको ज्ञान हुआ इमे रंग रजते इस प्रकार की ज्ञान हुआ कहेंगे रंगत्व तो विशेषत्व में विशेष्य में ही रंगत्व प्रकार का ज्ञान हो रहा है और रजतत्व वो तो विशेष्य में रजतत्व प्रकार का ज्ञान हो रहा है कहेंगे ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान हो गया तथवत विशेष्य का उसके द्वारा निरूपित हो तो गया तो तत्व प्रकार में ये ज्ञान को यथार्थ ज्ञान कहेंगे रंग से आप क्या रंग से रंग से एक पदार्थ होता है ना जो शोल्डरिंग करते हैं रंगा कहते हैं रज़त जाने। रज़त जाने। रज़त जाने। रज़त जाने। तो दोनों में भ्रम हो रहा है भ्रम हो तो रहा है जो रंग है वो रजत है वो रजत जैसा ले रहा है और जो रजत है उसको रंग मान रहा है दोनों मिल करके पढ़े केवल रंग में रजत ज्ञान हो गया एक ही है तो, तो वो होने से वो तो भ्रम हुआ।, हुआ किंतु वहाँ क्या हुआ हम क्यूँ यह समूहालंबना दिया कैसे कथा कि रंग में रजत ज्ञान होता है कि रंगों में अगर रजत ज्ञान होगा तो रजत ज्ञान आपका रजत तो आपको प्रकार का हो रहा है और रंगत्व वह तो विशेष कहे तो रंगत्व वो तो विशेष कहे रजतत्व प्रकार का है वो तो निश्चय हो गया ये ग्राम है आपको यहाँ रंगत्व तो वो तो विशेष का रंगत्व प्रकार मिल ही नहीं रहा तो अतिव्याप्ति हो रहा है कैसे कहेंगे इसलिए समूहालंबन दिखाए जहाँ की आपको दोनों मिल रहा है इसलिए लक्षण चला जाता है तब तो अतिव्यक्ति आप दिखा सकते हैं अगर आप केवल रंग में प्रकार का रजतवान कहेंगे वो नहीं दिखा पाएंगे जो तो आपको दो मिल नहीं रहा है आपका लक्षण है तब विशेष तत्व सती तत्व प्रकार का ये मिल नहीं रहा अतिव्याप्ति तो दिखाने के लिए यहाँ समूहालंबनों का दृष्टान दे रंग तो बहुत विशेष तत्व है सत्य तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए था रंग प्रकार का ज्ञान होना चाहिए था अगर होगा तो यथार्थ ज्ञान अभी हमको रंगत्व था था। हो तो विशेषकत्व से रजतत्व प्रकार का हो जाता है क्योंकि इसी विशेष्य के द्वारा निरूपित हुआ रजतत्व प्रकार होता है। तो होने से यथार्थ ज्ञान का यथार्थ अनुभव का लक्षण ये नहीं है तो अति दिखाने के लिए यहाँ सम्वाल्बन ज्ञान दिखाता है उससे ही प्रकार होना होना चाहिए चाहिए और अगर दोनों समान हो रहे हैं तो कहेंगे यथार्थ और दोनों विरुद्ध हो गए तो कहेंगे अयथार्थ जैसे ये हम कहते हैं कि यथार्थ अनुभव का लक्षण अयथार्थ में चला गया भ्रम में चला गया जब आगे अयथार्थ ज्ञान का लक्षण देंगे वहां भी कहेंगे देखिए अगर आप वहां निरूपित तो नहीं कहेंगे और यथार्थ ज्ञान का लक्षण आपको यथार्थ ज्ञान में चला जाएगा तो वहां है रंग रजत और आपको ज्ञान भी हो रहा है इन रंग है यथार्थ ज्ञान क्योंकि किन्तु यथार्थ ज्ञान का लक्षण भी वहां घटेगा क्योंकि आपको तद तो अभावपति विशेष और तत् तो तो प्रकार को मिल रहा है भी मिल जाएगा निरूपित कहने से ये दोष नहीं होगा इसको यहाँ दिखाते हैं तदवन निष्ठ विशेषता निरूपित तनिष्ठ प्रकारता इतितु निष्कर्ष प्रथम हो गया रजतत्वविशेष तो तत्व से रजतत्व तो प्रकार तत्व से सत्वाद लक्षण समन्वय ये हो गया सामान्य लक्षण आगे निष्कृष लक्षण कहकर के तदवन निष्ठ विशेषता निरूपित तनिष्ठ प्रकारता शालित्व तद कहने से रजतत्व तो ऊपर में जो दिया है विशेष्य तो का वो भी हो जाएगा विशेष्य तो तदबे अनुभव यह हो गया हो गया निष्कृष्ट लक्षण निरूपित लगाने से निष्कृष्ट निरूपित नहीं लगाने से सामान्य लक्षण इसमें दोष हो जाता है निरूपित नहीं कहेंगे तो दोनों में जाएगा ब्रम्ह में जाएगा और यथा तुम भी जाए अच्छा। अन्यथा अगर आप ये निष्कृष्ट लक्षण नहीं करेंगे तो रंग रजतयो हो सामने में पड़ा है रंग रजत ज्ञान हो रहा है इमे रजतरंगे रंगे विपरीत ज्ञान हो रहा है इत्याक समूहालंबन भ्रमे अति व्याप्त ये समूहालंबन भ्रम है समूह लंबन क्योंकि दो दोबन करता है और भ्रम है क्योंकि आपका विरुद्ध ज्ञान हो रहा है क्यों भ्रम हो गया तत्रापि पहले लक्षण क्यों जा रहा है तत्रापि ये दोनों इसमें है और रंगत्वपत विशेषकत्व और रंगत्व प्रकार सत्वने तो से हम खाली तदवत विशेष तत्व से ते प्रकार, को, प्रकार करते। तुम इतना कह देंगे तो ये लक्षण इसमें चला गया और उक्त निष्कर्ष से तो निरूपित वाला लक्षण अगर कहेंगे तो न अतिव्याप्त क्यों नहीं होगा रजतत्व तो प्रकार अभी रजतत्व तो प्रकारता हमको किस विशेष में दिख रहा है रजतत्व तो प्रकारता किस विशेष में दिख रहा है थी, थी, थी, थी। उसमें दिखेगा तो फिर ये भ्रम कम होगा रंग विशेष का रंग में दिख रहा है रंग जो होगा वो रंग है तो रंगत्व बहुत विशेष में दिख रहा है इसलिए कहते हैं उक्त निष्कर्ष तो नती अति रजतत्व प्रकारता यहाँ रजतत्व प्रकारता है रजतत्वो तो विशेष्यता निरूपित रजतत्व तो विशेष्य कहने से हो तो। ता। ता तो कौन होगा वहाँ रजतत्व रजतत्व बोध विशेष्य कौन होगा रजत किंतु अभी हमको तो प्रकार प्रकारता रजतत्व तो बोध विशेष्य अर्थात रजतव तो में दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है इसलिए कहते है की रजतत्व प्रकारता या है रजतत्व बोध विशेषता निरूपित्व अभाव नहीं है रजतत्व से रजतत्व से निरूपित रजतत्वव का ही ज्ञान होना चाहिए होना अगर होगा तो यथार्थ होना चाहिए अभी किन्तु उसका अभाव है रजतत्वबद्ध विशेषता निरूपित्व अभाव या नहीं है रजतत्व तो तो प्रकारता हमको प्राप्त हो रहा है किंतु वो रजतत्व प्रकारता रज तत्व विशेषता के द्वारा निरूपित हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो रजतत्वप विशेषता निरूपित निरूपित्व तो अभाव है वो तो, तो रंगत्वप विशेषता के द्वारा निरूपित हो रहा है अच्छा जैसे रजतत्व तो का हुआ इसी प्रकार रंगत्व प्रकारता ये रंगत्व पद विशेषता के द्वारा निरूपित हो रहा है नहीं हो रहा है रंगत्व प्रकारता ये रंगत्वप विशेषता के द्वारा निरूपित हो रहा है नहीं हो तो रहा रंगत्वत तो विशेषता का वहाँ अभाव है इसको कहते हैं एवं रंगत्व विशेषता रंगत्वत अभाव रंगत्व विशेषता तो वहाँ नहीं है जहाँ रंगत्व तो प्रकारता दिखता है हमको रंगत्व प्रकारता दिखता है रंगत्व प्रकारता दिखता है किन्तु ये रंगत्व तो प्रकार रंगत्व तो विशेषता तो के द्वारा निरूपित तो नहीं हो रहा दिखता है अन्य अधिक रजत विशेषता के द्वारा निरूपित तो हो रहा है धर्माकेश। ये रंग रजत तो पड़ा है ज्ञान हो रहा है विपरीत ज्ञान हो जाता है तो हमको दो विशेषता दो प्रकारता तो मिलते ही हैं। तो था, था है तो ज्ञान में हमको विशेषता प्रकारता ही मिल गया ठीक से मिल गया किंतु तो निरूपित तो विपरीत तो हो रहा है अगर आप निरूपित तो नहीं कहेंगे आपको खाली विशेषता तत्विष्ट विशेषता तत्प्रकारता मिल गया मिलने से तो यथार्थ अनुभव का लक्षण समन्वय हो जाएगा निरूपित तो किन्तु तो कहने से उसके द्वारा ये निरूपित तो नहीं हो रहा अर्थात तो उसमें ये नहीं मिल रहा रजतत्व तो विशेषता में जहाँ दिखता है वहाँ रजतत्व तो प्रकार दिख रहा है निरूपित तो कहने सर अति व्यक्ति नहीं बोला कह दिया निष्कर्ष हेतु न अति व्याप्ति फिर वो कौन थी रजतत्व प्रकार रजतत्व प्रकारताया उसके आगे को कहा गया भी हो जाएगा नहीं करेगा वो भी यह लोप कर सकता है और पहले से दिल जो है तो और कोई रोर ही पर सूत्र है लोक सातल्य से पूर्व सूत्र है इसलिए पहले लोक साकल्य से विकल्प करेगा रो रही नीचे करेगा अच्छा। यहां तो रो लगेगा इसमें नीचे कम होगा अच्छा यहाँ लोक से भी नहीं आएगा और क्या सूत्र है हली के पर में तो पर में हल है तो हो जाने से विकल्प नहीं करेगा लो पसाक्य से विकल्प क्यों कर देता है साकल्य महर्षि कहते हैं लोप होना चाहिए दूसरे लोग नहीं कहते हैं यहाँ की तो हली होने से तो होने से हली सर्वेशन तो है। तो में और ने, ने में तो समान आपको हाँ। ये ये हली है और ये अश कहता है हाँ। तो ये हली होने से यद्यपि ये हली सर्वेशम ये अठारह है पर सूत्र है से सत्रह है लोपोसाकली से बलवान है क्योंकि त्रिपादी है त्रिपादी में सत्रह बलवान होगा तो होने पर भी हली सर्वेशम जहां प्राप्त है वो सर्वे होने से नित्य होने से वो प्राप्त हो जाएगा अगर हल रहने से नित्य करेगा, तब केवल औच में तो ही तो तो तो से होएगा। नित्य रोरी नहीं लगेगा यहाँ तो रो तो उन्नीस है अठारह है मतलब रेफर से लोग यहां पूर्व में रेप होगा पर पर्व रेप यह यहां रोरी भी प्राप्त है यहां तो रोरी लगेगा क्योंकि जहां रोरी लगेगा वहां हली सर्वे प्राप्त तो है? है है तो फिर व्यर्थ हो जाएगा शुत्र इसलिए जहां रोरी प्राप्त है तो वहां रोरी ही लगेगा अवर्ण है आकार अवर्ण है चार। चार। चार। तो चाह वो सर नहीं लग पाएंगे रसो नहीं है रजतत्व प्रकारताया रजतत्व विशेषता निरूपित्व अभाव जो रजतत्व तो प्रकारता है वो रजतत्व तो विशेषता रजतत्व तो वत् कौन होगा रजतविशेष रजत रजत रजत रजत विशेषता इसके द्वारा निरूपिता नहीं हो रहा, तो रहा। अर्थात रजत में वो नहीं दिख रहा है एवं रंगत्व प्रकारता या रंगत्व विशेषता निरूपित्व अभाव अगर ये अभाव इस प्रकार की नहीं है तो फिर वहाँ क्या दिख रहा है उसके लिए कहते हैं किन्तु समूहालंबन भ्रमश रंगांसे समूहालंबन जो ब्रह्म है ब्रह्म में जो रंग अंश है अर्थात विशेष हो गया रंग रंगांश रजतत्व अवगाहित्य न रंग अंश में रजतत्व का ज्ञान करो अर्थात रजतत्व प्रकार का ज्ञान करो रंगा से रजतत्व अवगाहित्य न तत्व प्रकार प्रकारता अभी रंग अंश में प्रकार प्रकारता दिख रहा है तो रजतत्व प्रकारता या रंगत्वत विशेषता निरूपित्व रजतत्व प्रकारता है वो रंगत्वविशेषता के द्वारा निरूपित हो रहा है और रजतत्ववत विशेषता के द्वारा निरूपित नहीं हो रहा है रंगत्वत विशेषता के द्वारा निरूपित हो रहा है रजतत्व तो तो पद विशेषता के द्वारा निरूपित नहीं हो रहा निरूपित तो अभाव दोबारा पंक्ति देखते हैं किंतु किलंबन यहाँ भी समूहलंबन भ्रम है इस भ्रम में भ्रम का जो रंग अंश है रंग अर्थात जो विशेष है रंगांशेष्य विशेष्य में रजतत्व तो अवगाहित न अर्थात तो रजतत्व तो प्रकार का ज्ञान रंगांग से रजतत्व प्रकार रजतत्व प्रकार ज्ञान अवगाहित्व अर्थात रजतत्व का अवगाहन कर ज्ञान करा रहा है रजतत्व का ज्ञान कराएगा अर्थात रजतत्व प्रकार ज्ञान होगा तो है तो रजतत्व अवगाहित्व अर्थात रजतत्व प्रकार को ज्ञान ये शब्द का अर्थ होगा रजतत्व प्रकारताया रंगत्वगत तो विशेषता निरूपित्व रजतत्व प्रकारता ये रंगत्वगत तो विशेषता के द्वारा निरूपित्व रंग अंश से लक्षण कौन सा अंश लेंगे रंगांश लक्षण कत्सा अंश लेंगे तत्व में रंगांग से कहने का अर्थ है कि आपको दो चीज दिखता है ना ये एक अंश ये एक अंश एक रंग अंश हो गया एक रजत अंश हो गया तो यहाँ अंश से दोनों में से एक कौन सा तो ज्ञान रंगांग रंगां से अर्थात रंग दोनों पड़े हैं इसलिए कहता है कि रंगांग से इसका आधार रंग में रजतत्व अवघाड़ित्व न अर्थात रजतत्व प्रकार का ज्ञान ज्ञानी से तो विशेषता निरूपित हुआ इसी प्रकार की ये जैसे पंक्ति हुआ से रजतत्व अवगाहित नजतत्व प्रकारता या रंगत्वत विशेषता निरूपित्व इसी प्रकार की से के स्थान पर अगर हम से लिखेंगे तो बाकी वाक्य को तो यह क्या होगा से रंगत्व रंगत्व विशेषता वही पंक्ति आगे दे दिया रजतांग से रंगत्व अवगाहित रंगत्व प्रकार रंगत्व जो प्रकारता है वो रजतत्व विशेषता के द्वारा निरूपित हुआ ऐसा जिससे निरूपित निरूपित होना होना चाहिए चाहिए वो तो नहीं नहीं हो रहा है, है। तो था यथार्थ ज्ञान बनने के लिए वो नहीं हो रहा है इससे निरूपित तो हो रहा है हमको ब्रह्म ज्ञान हो रहा है तो अगर हम कहेंगे यथार्थ ज्ञान हो था होना चाहिए था तब तो फिर हम था कहेंगे जैसे निरूपित होना चाहिए ऐसे नहीं हो आगे आगे कहते नाना मुख्य विशेषता सम्वाली शाली विशेषतावान इस का नाना मुख्य विशेषता वान इस प्रकार ये ऋणी प्रत्यय होता है में सुहा धातु से जैसे ये आगे ज्ञान हो गया तो फिर हर्षो रह गया नहीं तो शौच होगा की दीर्घ होगा नाना मुख्य विशेषता शाली नपूस हो गया तो शाली हसहा अगर अनुभव इत्यादि तो फिर शौच से दीर्घ होगा आगे आएगा बहुत ज्यादा व्यवहार हो गया ऐसा धातु सर्वधातु का अर्थ अर्थात अश्य अस्थि इस अर्थ अच्छा में जैसे हम व्यवहार करते है गुणशाली धनशाली कहते हैं लोगों वित्तशाली शब्द व्यवहार होता है वही समान है स्वभाव वही अर्थन है स्वभाव स्वभाव नहीं, नहीं जब हम गुणशाली कहते हैं थोड़ा स्वभाव हो जाए क्योंकि वित्तशाली कहने से स्वभाव नहीं, तो तो नहीं। है तो तदवी अर्थन व्यवहार होता है किन्तु करते हैं तो वो तत्शिल अर्थन है तक्षल में अच्छा वहां तो शील धातु तो अलग हो गया शीला का अर्थ स्वभाव है इसी अर्थ व्यवहार हो जाता अच्छा आगे ये हो गया यथार्थ आगे यथार्थ अनुभव ये समूहाल तो नाना मुख्य विशेष रहेंगे वो ज्ञान हो जिसमे नाना मुख्य विशेषता रहेगा वो ज्ञान को समूह लंबन करेंगे जैसे घटे घटक तो ज्ञान घटे कहने से विशेष एक हुआ पर्वते धुओं ज्ञान विशेष एक हुआ किंतु भटपट इस प्रकार के ज्ञान हो गया तो दो मुख्य विशेष दिख रहे हैं इस प्रकार के ज्ञान को तो समावल ज्ञान कर रहे बनिमान पर्वत यहाँ कितना विशेष दिख रहे हैं तो बंदी भी एक विशेष है क्योंकि उसमें प्रकार है बंधित्व तो।, तो, प्रकार के बंदी है बंदी एक विशेष है बन्ही प्रकार का पर्वत है पर्वत एक विशेष है किंतु यह दो मुख्य विशेष नहीं हुआ बन्ही मुख्य विशेष नहीं हुआ मुख्य विशेष यह है जो दूसरों का प्रकार न बना पर्वत वो विशेष है जो दूसरों का प्रकार नहीं बन रहा कि तो <नी> है किंतु बनी वो विशेष है बन्ही के लिए प्रकार है वनित्व बन्नी, तो? बन्नी तो प्रकार का तो बन्ही बनी विशेष हुआ कि मुख्य विशेष नहीं हुआ क्योंकि वह स्वयं प्रकार बन है जैसे कहते हैं कि ये जो है ये अवयवी है किंतु तो अंत्य अवय नहीं है क्योंकि दूसरों का अवयव बन जाता है इसी प्रकार की यह है मुख्य विशेष वो होगा जो दूसरों का प्रकार न बने हमको जो घटपट वो ज्ञान हुआ ये घटापट किसका और प्रकार नहीं बन रहे हैं। तो दोनों ही मुख्य विशेषज्ञ है नहीं तो अगर हम कहेंगे कि घट तो वन पट हम पट में घट रख दिए तो तो वान पटक कहेंगे तो कहने से वहाँ समूह आलम किया क्योंकि घटत तो वान पट के। तो के नहीं घटवान पटवान घटवान पट कहेंगे हम पटक घट रख दिए तो घटवान पट कहते हैं घट पट दो तो किंतु तो दोनों मुख्य विशेष नहीं है क्योंकि घट तो, तो के लिए विशेषण बन गया घटवान घटो वहां विशेषण बन गया इसलिए ये ज्ञान अभी समावलंबन नहीं होगा समावलंबन जो कि किसी का प्रकार नहीं बने ऐसा विशेष्य विशेष होना चाहिए आगे अयतार्थ के लिए पढ़िए प्रकार पढ़े तथा तद अभावती तत्प्रकार को अनुभव पहले यथार्थ के लिए क्या था तदवती तथा तदवती तत्प्रकार को, तद तद को। वहाँ न्याय क्या लक्षण कर दिए थे विशेषकती वहाँ था तदवती यहाँ गया तद अभावती तद तो के स्थान पर अभी लिखेंगे तद अभाव तो क्या लक्षण हो जाएगा तद अभावत विशेष प्रकार तो वो है तद है वहाँ था विशेष जो था तदवत था वहाँ विशेष्य तद अभावत किंतु ज्ञान जो होता है ज्ञान का प्रकार प्रकार तो प्रकार रहेगा विशेष्य में किन्तु तद अभाव हो गया और विशेष में तद रहा तद रहेगा अथवा तद अभाव रहेगा विशेष में उसके चलते ज्ञानो हो यथार्थ अथवा भ्रम ये निर्णय हो जाएगा प्रकार तो तद होगा ये वहां कहते हैं तद शब्द प्रकारीभूत हो धर्मो गृहते अगर आपको तद अभाव प्रकार को ज्ञान होगा तब तो उसको फिर घट अभाव प्रकार का ज्ञान होगा उसको घट ज्ञान कहेंगे नहीं।, नहीं कहेंगे इसलिए प्रकार तो वो रहेगा खाली विशेष्य में तद अभाव हो गया तो क्या कहेंगे अभी अनुभव दे दी अत्रापी पूर्ववत तद अभाविशेष्य विशेष्य हो गया तद अभावत विशेष्यता किसमें रहेगा तद अभावत में, में। इसलिए कहते हैं तद अभावन निष्ठ विशेष्यता उसके द्वारा निरूपित तो हो जाएगा तद तो निष्ठ प्रकारता तद तो अभाव वाला में विशेषता और तो में प्रकार प्रकारता के अनुसार ज्ञान का निर्णय हो रहा है इसलिए प्रकारता के साथ अभाव नहीं आएगा अगर अभाव हो जाएगा तो फिर घटो भट ज्ञान का घटा अभाव ज्ञान होगा तो तद अभाव निष्ठ विशेषता यहाँ सीधा निरूपित तो कह दिए यहां भी आप निरूपित तो नहीं कहेंगे तो यथार्थ ज्ञान में लक्षण चला जाएगा अगर निरूपित तो नहीं कहेंगे अभी भ्रम का लक्षण कर रहे हैं और निरूपिता नहीं करेंगे यथार्थ में अति व्यक्ति होगा ये समूहालंबन यथार्थ समूहाल आगे उसको दिखाते हैं अन्यथा रंग रजत यो हो इमे रंग रजते क्या कारक समूहालंबन प्रमायाम अति व्यक्ति वो सामने में पदार्थ पड़ा है रंग रजत और आपको ज्ञान भी हो रहा है इमे रंग रजते ये प्रमा हो रहा है इत्याक समूहालंबन प्रमा में अतिव्याप्ति हो जाएगा अगर आप निरूपित नहीं करेंगे तो अन्यथा क्या कहते hmm. निरूपितत्व अग्रहणे निरूपित्व अगर नहीं करेंगे तो, तो यथार्थ ज्ञान में भी अतिव्याप्ति हो जाएगा इसी को आगे दिखाते हैं एक तमूहालंबन रंग रजत उभय विशेष ये जो समूहालंबन ज्ञान है इसमें रंग रजत उभय विशेष विशेष्य बन करके है जी। तो रंग रजत उभय है ना? और ये समूहालंबन ज्ञान में रजतत्व रंगत्व दोनों प्रकार भी है रजतत्व रंगत्व तो उभय प्रकार चल। तो होने से आपको भी ये समूहालंबन ज्ञान में रंग विशेष्य मिला रंगत्व तो प्रकार मिला रंग विशेष्य रजतत्व प्रकार भी मिला तो अगर आप रंग विशेष्य को रजत प्रकार रजतत्व प्रकार के साथ ले लेंगे तब तो, तो ये भ्रम होना मतलब भ्रम हो जाएगा आपको मिल रहा है रंग विशेष्य मिल रहा है रजतत्व प्रकार भी मिल रहा है तो कहेंगे अभी ये आपको मिल गया तो कहेंगे ये ज्ञान भ्रम ज्ञान है क्योंकि हमको रंग विशेष मिला रजतत्व प्रकार मिला ये भ्रम ज्ञान हो जाएंगे रंग रंगत्व रंगत्व रंगत्व च अभाववत अभाववत रंग समूहलबन अभाववत रंग जो रंग है वो रजतत्व तो अभाव वाला है तो रजतत्व तो अभाव तो रंग वो हो गया विशेष्य भी प्राप्त हो रहा है हमको रजतत्व तो प्रकार तत्व तो ये भी प्राप्त हो रहा है रजतत्व तो प्रकार भी हो रहा है रजतत्व तो अभाव वाला रंग विशेष भी बन रहा है और रजतत्व तो प्रकार तत्व तो ये भी मिल रहा है जतत्व अगर प्रकार तो हो गया तब रजतत्व तो प्रकार आ जाएगा ज्ञान ज्ञान हो गया रजतत्व प्रकार कम क्योंकि रजतत्व प्रकार ज्ञान हो गया रजतत्व प्रकार उसमें आ जाएगा रजतत्व प्रकार इस प्रकार के उससे पहले कहा था रजतत्व अभाव रंग विशेष है जिस अनुभव का वो अनुभव को कहेंगे रजतत्व तो अभाववत रंग विशेष्यक अभी वो ज्ञान में आ जाएगा रजतत्व तो अभाववत रंग तभी ज्ञान में ये दोनों मिल गए उप तत्व और रंगत्व तो अभाववत रजत रंग रंगत्व तो अभाव वाला है रजत ऐसा रजत विशेष्य है विशेष्य रूप से हमको मिल रहा है समूह आलम्बन ज्ञान में विशेष्य विशेष्यको हो गया अनुभव और उसमें रहेगा विशेष्य तत्व और रंगत्व प्रकार तत्व रंगत्व प्रकार है इसलिए अनुभव हो जाएगा रंगत्व प्रकार को उसमें मिलेगा रंगत्व प्रकार तत्व तो रंगत्व अभावतः रजत विशेष्यकत्व भी मिला रंगत्व प्रकार तत्व भी मिला तो मिलने से ये ब्रह्म ज्ञान का रक्षण घट गया ये यथार्थ प्रमा में और उत्तर निष्कर्ष से प्रमाया अगर हम निरूपित तो कह देंगे रजत अंश में रजतत्व का ज्ञान हो रहा है ना रंगत्व का ज्ञान हो रहा है दोनों अभी यहाँ सामने में हमको प्रमा हो रहा है इसमें रजत अंश में रजतत्व दिख रहा है ना रंगत्व तो दिख रहा है रजतत्व दिख रहा है इसलिए कहते हैं रजतांश से रजतत्व अवगाहित है ना रंगांग से रंगत्व अवगाहित है ना सब तो होने से रजतत्व तो प्रकारता अभी हमको रजत में ही रजतत्व प्रकारता दिख रहा है लेकिन अभी लक्षण चला गया था उसने क्यों आप निरूपिता नहीं कहते अगर निरूपित कह देंगे तो आपका रजत में रजतत्व तो प्रकारता दिख रहा है तो होने से रजत निरूपित रजतत्व तो प्रकारता हुआ अभी अथार्थ ज्ञान का लक्षण अभी यथार्थ अनुभव का लक्षण कैसे जाएगा नहीं जाएगा ये यथार्थ प्रमा है उसमें यथार्थ लक्षण नहीं जा पाएगा उसको कहते हैं उक्त निष्कर्ष क्रमा इस क्रम का रजत अंश में रजत रजतत्व का अवगाहन हो रहा अवगा है रजतत्व का अवगन रजत प्रकार का ज्ञान कर रहा है यथर्थ ज्ञान अथार्थ ज्ञान हो रहा रंगत्व अवगाहित अभी रजतत्व प्रकारता ये क्या रजतत्व अभाव वाला में दिख रहा है हमको नहीं।, नहीं दिख रहा है रजतत्व तो अभाववत रंग निष्ठ विशेषता निरूपित्व तो अभावत रजतत्व तो प्रकारता हमको दिख रहा है किंतु वो रजतत्व तो तो तो अभाव वाला जो रंग है उस रंग निष्ठ विशेषता निरूपित रूप से रंग निष्ठ रजतत्व प्रकारता नहीं दिख रहा है रजतत्व अभाव वाला जो रंग रंग निष्ठ विशेषता निरूपित्व रजतत्व प्रकारता में नहीं है रजतत्व तो प्रकारता में तो रजतत्व बहुत रजतनिष्ठ है अच्छा रजतत्व वा अभाव वाले में रंगनिष्ठ विशेषता निरूपित्व नहीं है अभी हमको रजतत्व तो प्रकारता का ज्ञान हो रहा है कहाँ हो रहा है रजतम रजत में तो रजत में जो हो रहा है वो रंगनिष्ठ विशेषता निरूपित्व है क्या नहीं नहीं।, नहीं है तो देखिए रंग निष्ठ विशेषता निरूपित्व तो अभाव है और रंग जो है वो रजतत्व तो अभाव है तो इसलिए पंक्ति दिया है रजतत्व तो अभावगत जो रंग है वो तो रंग निष्ठ विशेषता निरूपित्व तो नहीं है रजतत्व तो। में तो रजतत्व तो अभावत्त इतना हम को पहले छोड़ दीजिए रंग निष्ठ विशेषता उसके द्वारा निरूपित तो हो रहा है क्या रजतत्व तो प्रकार नहीं नहीं हो रहा है तो रंगनिष्ठ विशेषता निरूपित्व तो अभावत यह हुआ अरे रंग के लिए दे दिया रजतत्व तो अभावत तो रजतत्व तो अभावत रंग अगर उसके द्वारा निरूपित तो होता रजतत्व तो प्रकारता अगर रजतत्व अभाववत तो रंगनिष्ठ विशेषता के द्वारा अगर निरूपित तो हो जाता तब हम उसको यथाथ कह सकते थे रजतत्व तो प्रकारता अगर रजतत्व तो अभाव वाला है रंग रजतत्व अभाववत तो रंग निष्ठ विशेष्यता के द्वारा अगर निरूपित होता तो उनको कहते कि अभी निरूपित तो अभाव नहीं हो रहा है नहीं होने से हम इसको भ्रमण नहीं कर पाएंगे और ब्रह्म का यथार्थ था उदाहरण कहते हैं यथा सुप्त रजतम इदम रजतम यहाँ प्रकारता क्या है प्रकारता, प्रकारता तो। किसमें रहेगा मतलब प्रकार कौन बन रहा है सुप्त इदम रजतम प्रकारता क्या है मतलब प्रकारता किसमें रहेगा सुक्ति में रजत का ज्ञान हो रहा है तो प्रकार कौन हो रहा है? क्या ज्ञान हो रहा है ज्ञान तो प्रकार कौन, बने? तो कौन बनेगा रजत तो रजतत्व प्रकार रजतम इधम रजतम के ना रजतत्व तो प्रकार को तो ज्ञान और विशेष कौन है यहाँ विशेष सुक्ति विशेष तो सुक्ति को तदवत विशेषज्ञ कहेंगे तो कैसा कहेंगे तदवत को कहना है तो तदप तो से क्या लेंगे सुक्ति को कहने के लिए सुक्तित्व पद विशेषज्ञ होगा विशेषज्ञ हो तो विशे हो? सुक्तित्व पद विशेषज्ञ है रजतत्व प्रकार का वो तो जो सुक्तित्व वे वो रजतत्व अभाव है हैत्व अभावत है तो है। है। है। है। शुक्तित्था शुक्तित्था हुआ शुक्तित्था शुक्तित्था तो हमको सुक्तित्व वो रजतत्व प्रकार का ज्ञान हो रहा है तो सुक्तित्व वध के स्थान पर हम कहेंगे रजतत्व अभाव रजतत्व अभाव रजतत्व प्रकार का ज्ञान तो दिखता दिखता ताँगा। दिखता ताँगा। दिखता कर सकते हैं रजतत्व तो विशेष्य रजतत्व तो अभाव हो गया हमारा विशेष्य तो इस विशेष्य में रहेगा विशेषता रजतत्व तो अभाव निष्ठ विशेषता रजतत्व तो अभावत्त कौन हुआ तो सुक्ति तो तो सुक्ति निष्ठ विशेषता क्योंकि सुक्ति विशेष है सुक्ति निष्ठ विशेषता सुक्ति के स्थान पर लिखी है रजतत्व अभाव तो, तो रजतत्व तो अभावता उसके द्वारा निरूपित तो कौन हुआ प्रकारता तो प्रकारता विशेषता के द्वारा प्रकारता निरूपित हो रहा है अभी हमारा विशेषता है रजतत्व अभावन निष्ठा और हमारा प्रकारता है रजतत्व निष्ठा रजतत्व अभावन अभिशुक्ति शुक्ति रज़त्तु शुक्ति निष्ठा विशेषता और शुक्ति में हो जाएगी रजतत्व का ज्ञान शुक्ति में रजतत्व का ज्ञान हो रजतत्व का ज्ञान होने से हम कहते हैं कि ये रजत नजत का ज्ञान हुआ रजत का ज्ञान का, का ग्यान ग्यान ग्यान जैसे हम घट कहते हैं इसको घटका ज्ञान कहते हैं अगर कहा जाएगा कि उनको सुक्ति में रजत ज्ञान हुआ इस प्रकार कह सकते हैं अगर कहेंगे कि उनको सुक्ति में रजतत्व दिख गया हमको पट में घटत्व दिख गया ये भी ठीक है क्योंकि हमको जो ज्ञान होता है ये ज्ञान का विषय जैसे घट बनता है घटत्व भी बनता है और घटत्व नहीं दिखेगा तो घट नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो घटत्व किस में दिखा घट में दिखा यहाँ भी इस प्रकार सुक्ति में हमको रजतत्व दिखे गया तो रजतत्व दिखे गया तो हम कह सकते हैं रजतत्व का हमको ज्ञान हो गया वो वाक्य भी ठीक है ये त्रुटि नहीं दिया और जब हम रजतव ज्ञान कह देते हैं तो वहाँ कहते हैं रजत का ज्ञान हुआ सुक्ति में रजतव ज्ञान हो गया सुक्ति को रजत मान लिया इस सब वाक्य अर्थात ठीक बोल करके माना जाता है ठीक है आज पर ओम हाँ जी हाँ सर ओम शंकर